राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं श्रृंखला के अंतर्गत कुमाऊं की एक लोक कथा कलुआ कुभागी अन्ना चाहोगे कि वो कौन था तो भाई कलुआ कोई राजा नहीं था वो राजकुमार भी नहीं था न सिपाही था न कोई वीर असल में कलुआ कुछ करता धरता ही नहीं था वो तो एक निठल्ला सा आदमी था जो कभी कहीं तो कभी कहीं घूमता रहता था और जो भी जो कुछ दे देता उसे खा लेता था अब तुम सोच रहे होगे कि हम तुम्हें उसकी कहानी क्यों सुना रहे हैं है, है न तो भई बात ये है कि कलुआ की एक अजी इबादत थी वो अच्छे से अच्छे मौके पर बुरी बात कहने से नहीं चूपता था इसी लिए उसका नाम ही पड़ गया था कल्लूआ कुभागी एक बात की बात सुनो गांव के प्रधान जी एक गाय खरीद कर लाए जय राम जी की प्रधान जी जय राम जी की शेर सिंह जी तो बड़ी सुंदर ले आए <laughs> हां भैया गाय तो सुंदर है ही इसका नाम भी मंगला है हां लग भी बड़ी भली रही है और इसका बछड़ा तो देखो कितना प्यारा है <laughs> अरे मैंने तो इसका नाम भोलू रखा है देखो देखो अपना नाम सुनकर कैसे हां बोलता है पर हां जी पैसे तो खूब दिए होंगे अरे वो तो कहो सस्ते में मिल भई मैंने कह दिया भैया 300 से ऊपर तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा 300 में तो सस्ती पड़ी प्रधान जी ये तो दूध भी को देगी आ, अरे बिटिया मैं क्या कच्चा सौदा करता हूं अरे रोज चार शेर दूध देगी चार से हां और बछड़ा भी बढ़िया बैल बनेगा बड़ा होकर तू तो, तो है ही भैया मैं चलूं देर होती जा रही आप जाएं वो कलुआ को भागी भी इधर को ही आ रहा है पहले ही आप चल दे अच्छा आ, अच्छा तो भैया जयराम जी जयराम जी? जी प्रधान जी अजी ऐसी भी क्या नाराजगी हमसे हमसे बात तक किए बिना चले जा रहे हो जयराम जी के भैया जयराम जी की भैया <laughs> वो देर हुई जा रही है फिर किसी दिन बाद अरे महाराज गाय तो बड़े सुंदर ले आए हां वा वा वा वा और बछड़ा भी साथ <laughs> मुझ में मुसम्मी ले आए होगे बछड़ा हां क्यों और गैया पांच थील से कम दूध तो क्या ही देगी <laughs> कल हमारे उधर आना कलुआ है नई गैया के दूध की खीर खिलाएंगे तुम्हें अच्छा जरा अली प्रधान जी कहां की खीर कल किसने देखा नहीं नहीं कलुआ कि कितनी रही यार अजी गई है तुम्हारी खूब ऊंची पूरी ऐसी सुंदर तू उसके सींग और ऐसी सुंदर है रास्ता है पहाड़ी जो गई फिसल कर गिर गई तो टट से मर जाएगी फिर कहां का दूध कहां की तीर प्रभु सुनना तुमदे प्रधान जी की गाय के बारे में कलुआ ने कैसी बात कही कलुआ की इसी आदत से लोग डरते थे न जाने कब क्या बोल दे इसीलिए किसी भी शुभ काम में लोग कलुआ को बुलाते ही नहीं थे लेकिन इससे क्या होता था लोग ना भी बुलाएं कलुआ खुद जातमस्ता था उसे किसी निमंत्रण की जरूरत थोड़ी ही थी ऐसे ही एक बार एक सेठ ने खूब बड़ा मकान बनवाया जब सेठ उस मकान में रहने गया तो उसने खूब बड़ी दावत दी रे मजा आ गया भाई वाह वाह वाह मजा आ गया मजा पूरी कचौड़ी हलवा मिठाई रायता पापड़ सेठ जी ने दो दिल खोल दिया दावत में क्यों नहीं भाई क्यों नहीं उन्हें पैसे की कमी हो रही है अरे वाह मकान देखो आहा कितना सुंदर बनवाया है अरे भैया ऐसे झरोखे और छज्जे तो दूर दूर तक किसी के मकान में नहीं है यह मकान क्या राजा का महल है यह तो ये बड़े बड़े कमरे कितने कमरे होंगे भला 15 20 तो होंगे पता नहीं भैया आओ सेठ जी से ही पूछें हेलो आ गए सेठ जी <laughs> नमस्कार गाइस <laughs> नमस्कार भैया कहो खाना पीना खाया या नहीं हां जी खूब खाया सेठ जी खूब आहा हा, हा, हा ऐसी बढ़िया दावत तो हमने आज तक नहीं खाई थी <laughs> सब तुम्हारी कृपा है भैया <laughs> सेठ जी मकान बड़ा सुंदर बनवाया है आपने खूब धूप और हवा आएगी इसमें <laughs> हां भैया भी में घर और सर्दी में गर्म वाह प्रधान रहे थे कि घर गर्मी में ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म है ना हां तो सेठ जी गर्मी में आपके घर वालों को निमोनिया हो जाएगा और सर्दी में लू लग जाएगी वाकी बात पर ध्यान ना दें इससे तो आदत ही है अच्छा चलो तलुआ चलो अरे कह रहे हो चलो चलो हैं अरे तुम लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते वैसे सेठ जी आपका घर तो भरा पूरा है बस एक नाव की कमी है नाव की कमी मगर मैं हूँ नाव का क्या करूँगा घर में सेठ जी अरे भाई कल को बाढ़ आ जाए आपका मकान बाढ़ में डूब जाए नष्ट हो जाए तब अगर आपके पास नाव होगी तो कम से कम आप तो डूबने से बच जाओगे क्यों जी इस बार तो मैंने कोई बुरी बात नहीं कही ना कि मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं है ना और किस तरह कल्लूआ को भागी अपनी बात कहते ही चला और बेचारे शेषजी तो मुंडक आए खड़े थे कलुआ को भागी अभी आप सुन रहे थे कुमाऊ की एक लोक कथा इसका नाट्य रूपांतर किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा कींती आनंद सुरेंद्र सेठी जया मेहता सोमनाथ नागर के एस पवार और राकेश शर्मा ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।